सांकर भाष्यार्थ चतुर्थ खंड एक के ज्ञान से सबका ज्ञान यदे त्रिवत्न मुक्त तस्वरण से उदाह नाम प्रसिद्ध प्रसिद्ध इति तदेतदाह उन देवताओं का जो त्रिवृत्न कहा गया है उसका उदाहरण दिया जाता है उदाहरण उसे कहते हैं जो एक देश की प्रसिद्धि द्वारा संपूर्ण देश की प्रसिद्धि के लिए कहा जाता है श्रुति वही उदाहरण देती है यदग्रे रोहित रूपम तेजस युक्ल तद पत्ष्ण तदन सापागारग्निवरंभारो नाम त्रीनिपाणी तक्यम अग्नि का जो रोहित लाल रूप है वह तेज का ही रूप है जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण है वह अन्न का है इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया क्योंकि अग्नि रूप विकार वाणी से करने के लिए नाम मात्र है तीन रूप है इतना ही सत्य है यदग्नि त्रिवृत्त रोहित रूपम प्रसिद्धम लोके तद त्रिवित तेजसो रूपमिति विद्धि तथा शुक्ल रूपम अग्ने र तदपा मंत्रित तदपा मंत्रित्रृत्ता यने रूप तदन से पृथिव्या इति विद्धि लोक में त्रिवृत्त तीन तत्वों से मिश्रित अग्नि का जो रोहित रूप प्रसिद्ध है वह अत्रि अतिवृत्कृत केवल तेज का रूप है ऐसा जानो तथा उस अग्नि का ही जो शुक्ल रूप है वह तीन तत्वों के सम्मिश्रण से रहित केवल जल का है और उसी का जो कृष्ण रूप है वह अन्न का अतिवृत्कृत पृथ्वी का रूप है ऐसा जानो त्रव सती रूपत्रतिरेकेण्निरीति यसे तम तस्ग्ने अग्निवपगतम बुद्धि बुद्धि साग्नि गताग्नि प्राग्रुपत्रियवेक विज्ञाबुरासिते साबुद्धिपतगता शेत्य दृश्यमन रक्तोपान संयुक्त स्फटिको गृह्यण पद्मगोय शब्दबुद्ध प्रयोजको भवति प्रागोपधान पटिको विवेक विज्ञान तद्विवेक विज्ञान शब्द बुद्धि शब्दबुद्धि निवर्तित तद्विवेक विज्ञात तद्वत तद ऐसा होने पर तो जो समझता था कि अग्नि इन तीनों रूपों से अलग भी कोई वस्तु है तो उस अग्नि का अग्नित्व तो अब चला गया तात्पर्य यह है कि इन तीनों रूपों का विशेष ज्ञान होने से पूर्व तेरी जो अग्नि बुद्धि थी वह अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द अब निवृत्त हो गए इस प्रकार दिखाई देते हुए लाल रंग के उपधान समीपवर्ती पदार्थ मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होने पर उपधान और स्फटिक का पार्थक्य ज्ञात होने से पूर्व यह पद्म है इस प्रकार के शब्द और बुद्धि का प्रयोजक होता है किंतु उनका पार्थक्य ज्ञात होने पर उसमें उस पार्थक्य ज्ञाने के पद्मराग शब्द और पद्मराग बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार ध्रुपत्र का विवेक होने पर अग्नि का अग्नित्व निवृत्त हो जाता है ननु किम बुद्धिशब्दकल्प नया क्रियते प्रागुपत्र यवेकनाद्निरेवा करन, तदग्निराग्नित्व रोदिता रूप विवेक करनाद अपुक्तम यथा तत्वकर्षण पटाभाव शंका किंतु यहाँ इस अग्नि के संबंध में अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द अग्निशब्दी अधिक कल्पना करके क्या लेना है रूपत्र का विवेक करने से पूर्व अग्नि ही था वह अग्नि का रोहितादि रूपों का विवेक करने से निवृत्त हो गया इतना ही कहना उचित है जिस प्रकार की तंतुओं को निकाल लेने पर पट का अभाव हो जाता है नवम बुद्धि शब्द शब्दमात्रम एवं यत आह अग्निर अग्निर्नाम विकारो नामधेय नाम मात्रम अतग्निबुद्धि मृष्व किंत त्रत्यम ीणी सत्यम नाड़ूमात्र्यतिरेक धारणार्थः समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि अग्नि तो अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द मात्र ही है कारण श्रुति कहती है अग्नि रूप जो विकार है वह वाणी पर अवलंबित नामधे अर्थ नाम मात्र ही है इसलिए बुद्धि भी मिथ्या ही है तो फिर उसमें सत्य क्या है बस तीन रूप ही सत्य है यह कथन इस बात को निश्चित करने के लिए है कि तीन रूपों के अतिरिक्त और कुछ अणु मात्र भी सत्य नहीं है तथा इसी प्रकार यदा रोहित रूपम तेजसूप युक्ल तद पहाम यदर्पागादिदादिवरंभणम विकारो नाम धेयम ीणी रूपाणी तब सत्यं यद्रमसो यद रोहि रूपम तेजसस्तूपम युक्ल तद पत्ष तदन्न सापागा्राच्चारंभम विकारो नामेयम तीन रूपी तेव सत्यम यदि रोहित रूपम तेजस तदूपम युक्ल तद प तदनसापागा विद्युत्म वाचारम्भ ना तेणी रूपाणित सत्य आदित्य का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है इस प्रकार आदित्य से आदित्यवनिवृत्त तो हो गया क्योंकि आदित्य रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है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 और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है इस प्रकार विद्युत से विद्युतत्व की निवृत्ति हो गई क्योंकि विद्युत रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है तीन रूप है इतना ही सत्य है यदादित्यस्य चंद्रमसो यद्विद्युत इत्यादि समानम जो आदित्य का जो चंद्रमा का जो विद्युत का इत्यादि अर्थ पूर्व समझना चाहिए ननु यथा तो खलु सोमेमा तिस्तो देवता ऋवृत् दिका तन्मे जानी तुक्ता तेजस एवं चतुर्भरभ्युदाहदवृत्तक दर्शित नौदारण दर्शित किंतु हे सौम्य जिस प्रकार ये तीनों देवता एक, एक करके प्रत्येक त्रिवित है वह मेरे द्वारा ज्ञाने ज्ञान ऐसा कहकर अग्नि आदि चारों उदाहरणों से तेज का ही त्रिवित करण किए दिखलाया गया है त्रिवित में जल और अन्न का तो उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं गया नय सदोष अबन्न विषयाण्य नई सदोष अभन्न विषयाण्यप्योदाहमेव च द्रष्टनीति मन्यते श्रुति तेजस उदाहपल उपवत्वा स्पष्टा पपत्तेच गसोर अहमण असंभवा नी गसो तेजसद अदाहण विभागेन दर्शम अशक्य समाधान यह कोई दोष नहीं है श्रुति ऐसी मानती है कि जल और अन्य विषयक उदाहरणों को भी इसी प्रकार जानना चाहिए तेज का उदाहरण उनका उपलक्षण कराने के लिए है इसके सिवा रूपवान होने के कारण उसके द्वारा स्पष्टार्थता भी संभव है गंध और रस का उदाहरण इसलिए नहीं दिया गया कि इन तीनों में उनका होना असंभव है तेज में गंध और रस है ही नहीं तथा त्रिविध स्पर्श और त्रिविध शब्द को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता इसलिए उनका भी उदाहरण नहीं दिया यदि सर्व जगत त्रिवित्कृत इतनी अग्निदिवत्री रूपाणी त्यव सत्यम अग्नेह अग्नित्व पागा जगतों जगत तथान्याप्य अप आप इत्येव वाचारंभण मात्रम तथा पा तथा पापी तेज सुंग शुंगवाद्वाचारंभव तेज तेजसोपि सत्यम तेजसोपिछुवाद्वाचारंभव सद सत्यो विवक्षि यदि सारा ही जगत है और अग्नि आदि के समान केवल तीन ही रूप सत्य है तो अग्नि के अग्नित्व तो के समान संसार का संसारत्व भी निर्वृत्त हो गया तथा अन्न जल का कार्य है इसलिए जल ही सत्य है अन्न केवल वाचारम्भ मात्र है तथा तेज का कार्य होने के कारण जल भी वाचारम्भ मात्र ही है तेज ही सत्य है और तेज भी का कार्य है इसलिए वह वा भी वाचारम्भ ही है केवल सत्य ही सत्य है इस प्रकार इससे यही अर्थ बतलाना अभिष्ट है ननु स्वनंत भूतत्वाद् नवयांतृत्ते तेज प्रभृतिस्वन भूतवादिष्यते इति कथम सता विज्ञातेमद विज्ञात भविजाने दवा प्रकारा वाच्यम अंका किंतु वायु और अंतरिक्ष तो तेज आदि के अंतर्गत न होने के कारण अतिवृत्कृत हैया है रह जाते हैं इसी प्रकार गंध रस शब्द और स्पर्श भी बच रहते हैं फिर एकमात्र सत्य को जान लेने पर ही और सब अज्ञात पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है अथवा उनका ज्ञान होने के लिए श्रुति को कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिए नई सदोषा रूपव द्रव्य सर्वस्व दर्शनाद कथम तेजसी व्यान शब्दस्पर्शो अभी उपलभाद्या स्पर्श शुणवत तद्भाोनीयते तथा बन, तथा बनो इति रसगंधा भावतायाण तेजो बना प्रदर्शन सर्व तदंतरभ सद्विक विज्ञात मनते श्रुति न ही मृत मृत रूपवद्रव्यम प्रत्याख्यायव्याश्यो तद्गुण योधरसो ग्रहणमस्ती समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि रूपवाण द्रव्य में सब गुण देखे जा सकते हैं किस प्रकार शो बतलाते हैं रूपवान तेज में शब्द और स्पर्श की भी उपलब्धि होने के कारण उसमें स्पर्श और शब्द गुण वाले वायु और आकाश के सद्भाव का भी अनुमान किया जाता है तथा तो रूपवान जल और अन्न में रस एवं गंध का अंतर्भाव हो जाता है इस प्रकार तेज जल और अन्न इन तीन रूपवानों का त्रिवितकरण प्रदर्शित करने से श्रुति ऐसा मानती है कि उनके अंतर्गत सारा का सारा सत्य का ही कार्य होने के कारण तीन रूप ही सत्य जाने गए हैं क्योंकि रूपवान मूर्त पदार्थों को छोड़कर वायु और आकाश का तथा उनके गुण एवं गंध और रस का ग्रहण ही नहीं हो सकता अथवा रूपभताम अभी त्रिवृत्ण प्रदर्शनाथ में मनते श्रुति ही यथा तो त्रिवृत्ते त्रीणी रूपाणित सत्यम तथा पंचीकरणों सनों न्याय सद्विकार विज्ञाते सर्विद विज्ञात सैकमें सत्यमें सिद्धमे बवती तदेक तदि विज्ञातेद विज्ञात सुक्तम् अथवा इन इनोपवान पदार्थों के त्रिवृत्करण को भी श्रुति प्रदर्शन के दिए ही मानती है जिस प्रकार त्रिवृत्करण में तीन रूप ही सत्य है उसी प्रकार पंचीकरण में भी समान नियम ही समझना चाहिए इस प्रकार सब कुछ सत्य का ही विकार होने के कारण सत्य के ज्ञान से यह सारा का सारा जान लिया जाता है अतः एकमात्र अद्विती सत्य ही सत्य है यह सिद्ध ही है इसलिए ठीक ही कहा है कि उस एक को जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है एक तस्मई तंस आहु पू महाशाला महाश्रोत्रिया कश्चनाश्रुतम मत अभिज्ञात मुदाष्यती हेभ्यो विदांचक्रुन इस त्रिवेदकरण को जानने वाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महाश्रोत्रियों ने यह कहा था कि इस समय हमारे कुल में कोई बात अश्रुत अमत अथवा अविज्ञात है ऐसा कोई नहीं कह सकेगा क्योंकि इन अग्नि आदि के दृष्टांत द्वारा वे सब कुछ जानते हैं एक तद्वांसो विदितवंतः पुर्वेति क्रांता महाशाला महास्रोतिया आहुरा स्म वैकिल किवत इहस्मक दानी यथोक् विज्ञानवता कशन कचिद अप्यस्रुत अविज्ञात उदाहष्य नोदाहिष्य विज्ञात मेंस्मदुना सद्जानिप्रा इस त्रिवितकरण को जानने वाले पूर्ववर्ती अर्थात अतीतकालीन महागृहस्थ और महास्रोतियों ने कहा था क्या कहा था सो तो बतलाते हैं उपर्युक्त विज्ञान को जानने वाले हम लोगों के कुल में आज इस समय कुछ भी अश्रुत अमत अथवा अविज्ञात हो ऐसा कोई भी नहीं बता सकेगा तात्पर्य यह है कि सत्य विज्ञान से युक्त होने के कारण हमारे कुटुम्बियों को सब कुछ ज्ञान ही है ते पुनः कथम सर्वातवता इत्याभ्य स्त्रीभ्यो रोहितादीभ्य स्त्रीभ्यो विज्ञातेभ्यम अप्यनशिष्ट मे मेवती वेदुर्ज्ञातव यस्मास्म तजा आसुरी अथवे वेद्रुरदिभ्यो दृष्टानतेभ्यो विज्ञातेभ्य सर्वमण्य विदा चक्रूरितेत किंतु उन्होंने किस प्रकार सब कुछ जाना है सोश्रुति बतलाती है क्योंकि इन तीन अर्थात इस प्रकार जाने हुए त्रिविदृत द्रोहितादि रूपों द्वारा अन्य अवशिष्ट पदार्थ भी ऐसे ही है इस प्रकार वे जानते हैं तथा सत के विज्ञान के कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गए हैं ऐसा इसका तात्पर्य है अथवा एभ्य विधान चक्रु इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि विज्ञात हुए इन अग्नि आदि दृष्टान्तों द्वारा दे और सबको भी जान गए हैं कथम किस प्रकार जान गए हैं यदूरो मिवा भूत दि तेजस्तद्रूप मिति तद तद्द्वादाचक्रु क्रूद शुक्लवा भूदिपागम तदिदा चक्रूद कृष्ण्यन्नसमती तद्दा चक्रु यतमेंवा भूदितेताम दे यति तद विदान चक्रुर्यथानू खल सौम्यम्रो दीवता प्राप्य प्राप्त त्रिभित् कैका तन्मे बिजानी जो कुछ रोहित सा है वह तेज का रूप है ऐसा उन्होंने जाना है जो शुक्ल सा है वह जल का रूप है ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण सा है वह अन्न का रूप है ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कुछ विज्ञास है वह उन देवताओं का ही समुदाय है ऐसा उन्होंने जाना है हे सौम्य अब तू मेरे द्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिवृत्तवृत्त हो जाता है जदन रूपेण संदिह्य मन एक कपोतादिपे रोहित अभूते पूर्वेश ब्रह्म विद्या तत्तेजसोपमी दीता चक्रु तथा युक्लिवाभूद गृह्यण तदपाप य गृह्यदन तद सेताचक्रुवे मेवाद्यंतुर्लक्ष्यम जदूप्यज्ञात विशेष तो गृह्यणमू तदप्येतासृण देवता समास समुदाय विदान चक्र अग्नि आदि की अपेक्षा अन्य रूप से संदेह किए जाते हुए कपोतादि रूप में जो उन पुर्वर्ती ब्रह्मवेताओं द्वारा रोहित सा ग्रहण किया जाता था वह तेज का रूप है ऐसा उन्होंने जाना तथा जो शुक्ल सा ग्रहण किया जाता था वह जल का रूप है और जो कृष्ण सा ग्रहण किया जाता था वह अन्न का रूप है ऐसा उन्होंने जाना इसी प्रकार जो अत्यंत दुर्लभ थे और अभिज्ञा अर्थात विशेष रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता था वह भी इन तीन देवताओं का ही समूह है ऐसा उन्होंने जाना था एवं ताव्रमा बाह्य तदग्न आदि विज्ञातम तथेदानीम यथानु खलु हे सौम्य माँ यथोक्ता देवता पुरुष शिरह। ण्यादि लक्षण कार्य करण संघात प्राप्त पुरुषेण्य निगदत इस प्रकार तो बाह्य वस्तु में अग्नि आदि के समान जानी गई अब हे सौम्य जिस प्रकार वे उपरयुक्त तीनों देवता मस्तक और हाथ आदि अंगों वाले शरीर एवं इंद्रियों के संघात रूप पुरुष को प्राप्त होकर पुरुष से उपयोग की जाती हुई प्रत्येक त्रिवृत् त्रिवृत्त हो जाती है वह मेरे द्वारा मेरे कथन करने पर तु जान ऐसा कहकर वह कहने लगा यदि छादोग्योपनिषदि ष्ठाध्याय चतुर्सखंड पाश्यम संपूर्णम